आठ छः जून दो गुरुवार का दिवस है और हरिहर ऋखाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम लोग प्रश्नोपनिषद पढ़ने के क्रम में तीन प्रश्न पढ़ चुके हैं तीन प्रश्नों में अपर विद्या के बारे में प्रश्न थे जो ऋषि से ऋषि पुत्रों ने पूछे थे। उन तीन प्रश्नों में सबसे पहले संसार की उत्पत्ति समाज जनता मनुष्य कहाँ से आए रे रई और प्राण के नाम से जो हमारी अवधारणाएं थीं कि द्वैत संसार जो बना उसमें रई और प्राण के नाम से दो एस्पेक्ट बने जो एक दूसरे के पूरक और एक दूसरे पर आधारित उसके बाद प्राण की महत्ता बताई गई दूसरे प्रश्न में हमने जाना प्राण क्या है और प्राण का क्या महत्व है हमारे शरीर में और किस तरह से वो हमारे शरीर में रहता है पिछले प्रश्न में हमने देखा था कि प्राण के दो हिस्से हैं जो हमारे शरीर के भीतर पांच प्राण और शरीर के बाहर ब्रह्मांड में भी पांच प्राण और दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं पाँचों प्राण हमारे शरीर में हैं प्राण अपान समान व्यान और उदान ये पांच प्राण हमारे और ऐसे ही पांच प्राण ब्रह्मांड में भी हैं जो ब्रह्मांड में धरती में अपान है सूर्य में प्राण है अंतरिक्ष में समान है और वायु में व्यान है। और ये जो उदान है वो हमारे शरीर में भी कोई शारीरिक कार्य नहीं करता वरन इस जन्म को परलोक से जोड़ता है उदान का काम होता है इस जन्म को अगले जन्मों से जोड़ना यानी उदान एक कड़ी है जिसके द्वारा हमारा ये जन्म और इस जन्म के कारण अगले जन्म से जुड़ते हैं जाके हमारा मृत्यु का भी कारण है मुक्ति का भी कारण है और पुनर्जन्म के शरीर धारण का भी कारण है उन सबको संग्रहित करता रहता है पूरे जन्म हमारी जो भावनाएं मानसिक स्थितियां होती हैं अगर हम पाप कर्म करते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति सबसे हम छुपा लें लेकिन अपने आप से नहीं छुपा सकते। और वही चीज़ रिकॉर्ड होती है उदान में हमारी मनोवृत्तियाँ क्या है हमारी मानसिक इच्छाएं क्या है वो हमारे उदान में एकत्रित होती है। और वही हमारे पुनर्जन्म में हमको उसके अनुकूल हमारी मनोकामनाओं के अनुकूल लोक में ले जाती है अगर हम पाप की भावना से ग्रस्त हैं तो तीर्य में ले जा सकती हैं? धरती पर आकर हम कीट पतंगे कीड़े पेड़ पौधे जीव जंतु कुछ भी बन सकते हैं अगर हमारी मिश्रित भावना है तो मनुष्य जन्म मिलता है अगर हमारी मनोवृत्तियाँ प्रेम की हैं तो हमें उच्चतर लोक मिलते हैं अगर पुण्य की है तो सोमलोक मिलता है अगर हमारी प्रेम की है तो सूर्यलोक मिलता है ये हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था और ये भी पढ़ा था कि जब हम प्राण को आहत करते हैं उसका नुकसान पहुंचाते हैं तो वो नुकसान पूरे ब्रह्मांड को नुकसान होता है जैसे मनुष्य अगर प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है तो वो नुकसान मनुष्य के भीतर के प्राण को भी होता है क्योंकि दोनों प्राण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसलिए हमने पिछली बार एक, एक सोशल मैसेज पड़ा था समझा था कि समस्या अगर हम बाहर जो रही है प्रकृति हमारे लिए रही है हम उसके प्राण हैं और अगर हम इस प्रकृति के साथ गलत करते हैं तो हमारे साथ अच्छा नहीं हो सकता हमारे साथ भी गलत नहीं हो ये इनका ऋषियों का मैसेज था तो ये तीन प्रश्न के उत्तर हमने पढ़े ये तीनों प्रश्न अपर विद्या से संबंधित थे अपर विद्या से मतलब है जो ब्रह्म विद्या से निचली विद्या है लेकिन ब्रह्म विद्या को समझने के लिए अपर विद्याओं का अध्ययन और उसका क्रम से योग्यता प्राप्त करना जरूरी है ताकि हम अप, अपर विद्या की योग्यता प्राप्त कर सकें इसलिए जो चतुर्थ प्रश्न है वो पर विद्या से संबंधित है और चतुर्थ प्रश्न में पूछता है शिष्य जो सौर्य सूर्य का पोता सौर्याणी का आर्घ्य कि है गुरुदेव ये हमारे शरीर में कौन सोता है कौन जागता रहता है कौन स्वप्न देखता है कौन सुख भोगता है और ये सब किस में स्थित है ये उसका प्रश्न था इस प्रश्न के उन्होंने अलग अलग पांच हिस्से करके पूछे पला दृष्टि बताते हैं कि जब मनुष्य सोता है तो क्या स्थिति होती है कि जैसे सूर्यास्त के समस्त समस्त किरणें सूर्य में समेट ली जाती हैं यानी आपको आप बाहर कोई किरणें दिखाई नहीं देती वो सूर्य में समेट ली जाती हैं प्रतीकात्मक रूप से कह सकते हैं कि वो सूर्य में समेट ली जाती हैं और सूर्योदय के समय वो पुनः प्रकट हो जाती हैं फिर से फैल जाती हैं ऐसे ही स्व... सुषुप्ति के समय हमारी समस्त इंद्रियाँ मन में लीन हो जाती हैं सर्वप्रथम मन में लीन हो जाती और सूर्योदय के समय या जैसे हम उठते हैं और सूर्योदय का समय जिस तरीके से प्रकाश पुनः व्यवस्थित हो जाता है वैसे हमारी इंद्रियाँ भी पुनः प्रकट हो जाती तो जिस समय मनुष्य सोता है उस समय उसकी इंद्रियाँ मन में विलीन हो जाती और उस समय वो ना तो देखता है ना सुनता है ना सुगता है ना चकता है ना छूता है उस समय वो कहा जाता है कि वो सोता है फिर वो एक बीच में एक शंका पैदा होती है कि भाई इंद्रियां विलीन करने के बाद में बारे में आप क्यों बात करते हो क्योंकि जैसे हमको औजार होता है उसका हम दिन में उपयोग करते हैं संध्या को उसको औजार को रख देते हैं और उसके बाद में हम उसको अगले दिन फिर से उपयोग लेंगे चाहे वो हमारा काम करने का औजार हो जैसे एक बड़े ही सुतार बनाने के औजार हैं वो रात को रख देता है तो इसमें विलीन होने की क्या बात है तो ऋषि उनको समझाते हैं कि जितने भी करण हैं करण मतलब औजार जितने भी करण हैं जैसे इंद्रिय में कारण है आँख नाक का ये किसी न किसी पर आधारित है और जिस तरीके से एक बड़ाई है एक मिस्त्री अपने औजारों को समेट के अपने साथ ले जाता है क्योंकि वो उसके अधिकार में है ऐसे ही मन के अधिकार में समस्त इंद्रियां हैं यानी समस्त इंद्रियां मन के अधीन हैं जैसे आपका मन होगा तो आँख से देखोगे मन होगा तो आँख से नहीं देखोगे अगर आपका मन हो तो किसी की बात सुनोगे मन नहीं होगा तो आप नहीं सुनोगे आपको किसी चीज़ को छूना है मन होगा तो छूओगे नहीं तो नहीं छूओगे मन होगा तो वहाँ कहीं जाओगे मन नहीं होगा तो वहाँ नहीं जाओगे इस तरह से आप समस्त इंद्रियाँ मन के अधीन हैं इसलिए मन को परमदेव बोलते हैं क्योंकि ये समस्त इंद्रियों का अधिपति है वहाँ पर उन समस्त इंद्रियों का शास है सब पर शासन करता है तो ये समस्त इंद्रियाँ जब अपना काम बंद करती तो यही कहा जाएगा कि वो मन में विलीन हो जाती क्योंकि वो मन के अधीन है जैसे कि एक मिस्त्री है वो अपने समस्त औजार समेट के अपने घर ले जाते दूसरे दिन अपने काम की जगह जाएगा फिर वापस खोल देगा उनको इस तरह उनको कहा जाता है कि वो मन में विलीन हो जाती उस समय वो औजार कितने भी खतरनाक हों वो काटने पिटने ठोकने के हों लेकिन उस वक्त तो वो न काटते हैं न पीटते हैं न ठोकते हैं उस समय वो कुछ नहीं करते ऐसे ही हमारी आँखें न देखती हैं न नाक सुनती है न कान सुनते हैं इस तरीके से वो समस्त स्वप्न काल में वो मन में समा जाते हैं अब जब हम सोते हैं तो उसकी दो स्थितियाँ होती हैं एक स्वप्नावस्था और एक निद्रावस्था तो स्वप्नावस्था में मन कार्यशील होता है मन अपने देखे हुए को देखता है या अनदेखे को भी देखता है पहले जिसको छू चुका है उसको छूता है या जिसको कभी ना छुआ हो उसको भी छूता है उस वो उन चीज़ों की कल्पना करता है जो उसने देख रखी हैं लेकिन उन चीज़ों की भी करता है कल्पना जो उसने कभी नहीं देखी इस तरह मन देखे हुए को देखता है अनदेखे को भी देखता है जो सुने हुए को सुनता है तो अनसुने को भी सुनता है जिसने कभी नहीं सुनी वो बात भी सपने में सुनाई दे सकती है क्योंकि मन स्वयं रचता है स्वयं से स्वयं को रचता है और उसी का वो आनंद होता है उस समय मन ही प्रखर है मन स्वप्नावस्था का स्वामी है उस वक्त मन ही रचन रचना करता है और मन ही अपने में वापस अपने आप से ही बरसता है और खुद ही उसका आनंद लेता है तो ये स्थिति स्वप्नावस्था की लेकिन इस स्थिति में समस्त इंद्रियाँ मन में समा जाती हैं अब नींद में हम कहे कि हमने देखा तो उस समय हमारी आंखें नहीं देखती वो मन स्वयं देखता है सीधे सीधे मन देखता है हमने कहा है सुना तो उस समय कान नहीं सुनता स्वप्न में भी सुनते हैं कान नहीं सुनता लेकिन वो मन सीधे सीधे सुनता है स्वप्न में हम कभी कभी जाते हैं कि हम मंदिर गए तो वो पैर नहीं जाते खाली मन जाता है इस तरह से मन ही वहाँ पर समस्त इंद्रियों का स्वामी है और समस्त इंद्रियों का कार्य वो खुद ही करता है और वो समस्त रचना भी वो खुद करता है और उनका आनंद भी वो लेता है और उन रचनाओं को नष्ट भी वो खुद ही करता है उस समय मन ही वहाँ पर सृष्टा हो जाता है मन ही वहाँ पर पोषण करने वाला होता है मन ही वहाँ उन सबको समाप्त करने वाला हो जाता है ऐसा वो बताते ऋषि इसके बाद वो कहते हैं कि अगली स्थिति होती है गहरे सुषुप्ति की तो गहरे सुषुप्ति की स्थिति में जब तेज के अधीन होता है मन तो ये मन भी विलीन हो जाता है ऐसा बोलते हैं इसमें उपनिषद अब इसका मतलब क्या है यहां तेज से मतलब होता है चेतना से चेतना से जब चेतना के अधीन होगा मन जब मन चेतना के अधीन होगा तो चेतना के प्रभाव में मन बहुत छोटा हो जाता है अभी अपन ने पहला क्या पढ़ा कि सबसे पहले सपनावस्था तक पहुँचने पहुंचते समस्त इंद्रियां समेट ली जाती हैं जैसे कि सूर्य की किरणें सूर्यास्त का समय समेट ली जाती हैं ऐसी वो समेट ली जाती हैं और मन उस समय उसका स्वामी होता है स्वपनावस्था का मन ही रचता है मन ही देखता है बाद में जब वो मन भी तेज के प्रभाव में यानी चेतना के प्रभाव में प्रभावहीन हो जाता है जिससे क्या होता है कि जैसे इस वक्त इस कमरे में किसी को विश्राम करना है तो सबसे पहले बड़े बड़े लाइट बंद कर देता है और एक छोटा सा प्रकाश जला देता है अब वो छोटा सा प्रकाश ही प्रकाश का इस कमरे के लिए स्रोत है बड़े लाइट तो उन बंद कर दी लेकिन वो छोटा सा लाइट भी आपको रास्ता दिखा सकता है चलना फिरना कर सकता है जिसको अपन नाइट लैम्प बोलते हैं तो मन भी इस तरीके से स्वप्नावस्था में एक नाइट लैम्प की तरह काम करता है वो समस्त इंद्रियाँ उसमें समा जाती हैं लेकिन वही उन इंद्रियों का काम करता मन से ही इंसान देखता है स्वप्न मन से ही सुनता है और मन से ही चलता है और मन से ही वो समस्त आनंद लेता है लेकिन वो तेज के प्रभाव में जब आता है लेकिन जब सूर्योदय हो जाता है तो ये नाइट लैंप की कोई कीमत नहीं रह जाती उस वक्त जलता भी रहेगा लेकिन उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है ऐसी निद्रा निद्रावस्था में गहरी निद्रा निद्रावस्था में तेज के प्रभाव में मन भी विलीन हो जाता है गहरी निद्रा निद्रावस्था में मन भी धीमे धीमे शांत हो जाता है और वो तेज में विलीन हो जाता है है ना? चेतना में विलीन हो जाता है। लेकिन शरीर में ऋषियों ने अलग अलग नाड़ी होते हैं एक पुरुषी नाड़ी होती है उस नाड़ी में कहते हैं मन जाके छिप जाता है उसमें जाके सो जाता है और उस समय उसका अपना कोई ऐसा अस्तित्व नहीं होता कि अब वो कोई कल्पना करे या रचना करे या देखे या सुने या चले स्वप्न देखे तो उस समय में वो पूरी तरह से शांत हो जाता है। इस समय में अब क्या जगता रहता है अब ऋषि प्रश्न पूछा था कि स्वप्नावस्था में कौन जागता है ऋषि कहते हैं कि पांचों प्राण स्वप्नावस्था में जागते हैं अब हम अपने जैसे पिछले हफ्ते पढ़ा था कि प्राण क्या करते हैं? उस ज्ञान के प्रकाश में आज की बात करें अपन जो शिविर में रहता है उसमें प्राण रहता है जो हमारे उत्सर्जन के अंग होते हैं उसमें अपान होता है जो हमारे डाइजेशन के अंग और लीवर होता है इसमें समान होता है जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें व्यान होता है और जो उदान है वो तो हमारे इस जन्मों को अगले जन्मों से जोड़ता है हमारे कर्म फल का लेखा जोखा रखता है और वो अगले जन्मों से जोड़ने वाला है उदान तो स्वप्न में निद्रावस्था में क्या होता है निद्रावस्था में ये पाँचों प्राण जागते रहते हैं आपने देखा होगा कि सब गहरी भी निंद्रा होगी तो हमारे सांस चलती रहेगी हमारा डाइजेशन हम रात को खाना खा के सो जाएं कितनी भी गहरी नींद में लेकिन हमारा डाइजेशन चलता रहेगा है ना सामान चलता रहेगा अगर हम कितनी भी गहरी नींद में हो अपनी किडनी काम करते हुए कि मूत्र का बनना चालू चाल। रहेगा हम कितने भी गहरे नींद में से हमारे दिल की धड़कन चालू रहकर व्यायाम चालू रहेगा और हम जो कुछ भी इस जीवन में कर रहे हैं जो मनोभावनाएं हैं चाहे उन मनोभावनाओं से सपने देखते हों या हमारे कर्म फल हैं उनका लेखा जोखा भी वो उदाहरण उस समय भी जारी रखता है ऐसा पाँचों प्राण हमारे शरीर में जागते हैं जो ऋषि को उन्होंने पूछा ना कि कौन है जो निंद्र में जागता है और कौन है जो नींद का आनंद लेता है तो ऋषि कहते हैं कि ये पाँचों प्राण ये पाँचों जागते रहते हैं और ये पाँचों प्राण यज्ञ करते हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि ये जो पांच प्राण है शरीर में ये यज्ञ करते हैं तो रात भर में जो विद्वान है इसको जानता है जो इस रहस्य को जानता है प्राण के रहस्य को वो रात भर में अपनी निद्रा में यज्ञ का फल लेता है इसे तो प्रश्नोपनिषद बड़ी अच्छी बात बताई कि जब वो, वो सोता है तो इसके जो तीन प्राण हैं वो तीन अग्नियाँ हैं यज्ञ में तीन अग्नियाँ होती मुख्यतः एक गार्ह पत् अग्नि होती है जो अग्निहोत्र से ली जाती है जैसे कि अग्निहोत्र वो होते हैं जो अग्नि को संभाल के रखते वहाँ से अग्नि को उधार या भिक्षा से मांगा जाता है कि आप हमको अग्नि दे दो क्योंकि उस समय में कोई माचिस की तिली नहीं होती थी कि माचिस जलाई और अग्नि आ गई वहाँ अग्नि को सतत रूप से संग्रहित करके रखा जाता था और वहाँ से अग्नि को स सम्मान लाया जाता था जिसके पास अग्नि है उससे अग्नि को हाथ जोड़ के प्रार्थना करके उसकी पूजा करके वहाँ से लाया जाता था आज के ज़माने में उसका प्रतीक है कि ओलंपिक की जो मशाल रहती उसको लाया जाता है पुराने के बाद नहीं, नई के बाद नहीं, और वो लगातार जलती है उस मशाल को जहाँ पर भी ओलंपिक खेल होते हैं वहाँ पर लाया जाता है तो पुराने समय में अग्नि को संग्रहित करके रखा जाता था वो सुषुप्तावस्था में भले ही छोटे से रूप में रहती थी लेकिन जब किसी को हवन करना होता था कि हमको यज्ञ करना है तो अग्नि को वहाँ से लाते थे तो जो सुषुभ्तावस्था में अग्नि रहती है उसको गारह पत्य अग्नि बोलते तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि ये जो अपान है ये गार्हपत्य अग्नि है ये हमारा जो अपान नाम का है प्राण वो हमारे शरीर की अग्नि को संभाल के रखता है और यहाँ से प्राण अग्नि प्राप्त करता है ये आवनी स्थानीय या ना पूर्व स्थानीय अग्नि जिसके अंदर के हवन किया जाता है अब हम वहाँ से जब अग्नि अग्निहोत्र होत्री के यहाँ से जब अग्नि ले आते हैं तो उसका आहवन करते हैं उसको लाते हैं सम्मान और उसको हवन कुंड में स्थापित करते हैं और हवन कुंड में जब स्थापित करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि यो स्थानीय अग्नि अब इसको हवन किया जा सकता है इसको हम पूर्व अग्नि भी बोलते हैं इसके अलावा एक छोटी अग्नि हमेशा जलाई रखने की परंपरा होती है ये तो वो शायद इसलिए कि अगर आवश्यकता पड़े तो फिर से हमको गारे पत्र अग्नि लेने के लिए नहीं जाना पड़ा तो उसको हम दक्षिण अग्नि बोलते हैं अनवाहरे पचन अग्नि बोलते हैं वो दक्षिण दिशा में रख दी जाती तो कहते हैं कि जो व्यान है चूंकि हृदय के रक्त का संचार दक्षिण दिशा से शुरू होता है हमारे बाईं तरफ जैसे हृदय होता है और हृदय का इंक्लिनेशन दहनी तरफ होता है इसको दक्षिण दिशा बोलते हैं वो हम कैसे भी खड़े रहें हमारे दहिनी हाथ को दक्षिण दिशा बोलेंगे तो दक्षिण दिशा में इसका सर्कुलेशन चालू इसलिए हम इसको दक्षिण अग्नि या अनुहार्य पचन अग्नि बोलते हैं तो ये तीन हमारे अग्नियाँ हैं अपान प्राण और व्यान ये तीन अग्नियाँ हमारी हवन की अग्नियाँ हैं अब इसमें समान है इसको रित्विक बोलते हैं या ऋत्विज जो हवन को या यज्ञ को संपन्न करवाता है ऋत्विज उसको बोलते हैं जो हवन का होता है होता उसको बोलते हैं जो आचार्य है जो, आचार जो कार्य करवाता है जो आचार्य है उसको योगिक काल में होता बोलते थे और या ऋत्विज बोलते तो वो जो ऋत्विज है वो ब्राह्मण है जो हवन को संपन्न करवाता है तो यहाँ पर समान है वो ऋतविज है और उच्छ्वास और विश्वास जो हम सांस लेते हैं ये आहुतियाँ हैं ये हमारे यज्ञ में आहुतियाँ हैं अब ये आहुतियाँ काय में होती हैं प्राण में दी जाती हैं अब हम अच्छी तरह से समझें अब हम इसको फिजियोलॉजी के हिसाब से समझें शरीर की रचना और उसकी कार्यविधि के हिसाब से समझें तो ये आहुति में क्या होता है कि हम कुछ डालते हैं जिसको हव्य बोलते हैं या हवी बोलते हैं हवी डालते हैं उसको अग्नि स्वीकार करती है उससे अग्नि प्रज्जवलित होती है और उससे जो धूम्र निकलता है वो बाहर वापस फैल जाता है वो अग्निशाला से बाहर चला जाता है ऐसे ही हम श्वास लेते हैं श्वास के द्वारा हमारे शरीर के पांचों प्राण पोषित होते हैं चलते हैं और इसके द्वारा जो हमारी अग्नियों से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो हमारे उच्छ्वास के द्वारा निश्वास के द्वारा बाहर चली जाती है इसलिए ऑक्सीजन अंदर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है ये हमारी आहूतियाँ हैं और इसमें मन यजमान है अब मन यजमान क्यों कहा जाता है उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया उन्होंने कि मन को हम यहाँ क्यों यजमान बोलते हैं क्योंकि मन पहली बात तो ये मन की जो नॉस्टेल है मन की जो आंतरिक इच्छा है वो कितना भी मन बदमाश हो कितना भी मन चंचल हो उसकी अंतिम इच्छा ब्रह्म से मिलन की होती है। मन की मनुष्य के मन की क्योंकि मनुष्य जन्म मिला है तो मन की जो आत्यंतिक इच्छा है अल्टीमेट डिजायर है वो तो ये है कि मैं पुनः ब्रह्म से एक हो जाऊं ये अंतिम इच्छा हम उस इच्छा के ऊपर खूब सारे आवरण डाल देते हैं नहीं अभी हमको तो ये करना है अभी तो हमें करना है अभी तो धन कमाना है अभी तो बच्चे पैदा करना है तो मकान बनाना है ना हमारे ढेर सारी इच्छाओं के आवरण उस पर चढ़ जाते हैं है ना और अत्यंतिक इच्छा होती है मन की कि हमें ब्रह्म के पास जाना है तो उस आत्यंतिक इच्छा की पूर्ति तात्कालिक रूप से वो गहरी नींद में होती है क्योंकि गहरी नींद में वो ब्रह्म के सबसे करीब होता है उसकी इंद्रियां मन में समा ली जाती है और मन चेतना में समा जाता है और उस समय उसकी आत्यंतिक इच्छा यज्ञ क्यों किया जाता है अपनी किसी कामना की पूर्ति के लिए जो हमारा इच्छा है हमारी वो उसको पूरी करने के लिए यज्ञ करते हैं हम यज्ञ कभी मात्र प्रेम के लिए नहीं करते यज्ञ के पीछे हमारी कुछ चाहे हमारी व्यक्तिगत इच्छा हो चाहे सार्वजनिक इच्छा हो सोशल डिजायर हो सकती है कि बाहर की तरफ फसल अच्छी नहीं हो रही उसके लिए हम यज्ञ कर रहे हैं या आता ही आ गए हैं तो हमारे देश की रक्षा के लिए यज्ञ कर रहे हैं या बरसात नहीं हो रही तो उसके लिए यज्ञ कर रहे हैं लेकिन इसके पीछे हमारी कोई ना कोई मनोकामना होती है तो इसलिए कामना को मनोकामना ही बोलते हैं कि मन की इसलिए मनोकामना होने की वजह से मन ही यहाँ पर यजमान है क्योंकि उसी की कामना पूर्ति के लिए यज्ञ होता है तो मन हमारे यहाँ पर यजमान है और उदान जो है वो इष्टफल है यानी जो अंतिम रूप से इस में सब कुछ होता है चाहे दिन में चाहे रात में प्राण की गतिविधि होती है मन की गतिविधि होती, होती है उससे स्वप्न हम देखते हैं जागते हैं सब काम करते हैं अंतिम रूप से जो फल होता है वो कहाँ पहुंचता है उदान के पास क्योंकि यही है अंतिम रूप से आपके पूरे जन्म का लोखा झोंका करेगा यहीं पर चित्रगुप्त बैठा है वही आपकी किताब लिखता है आपका कि आपका क्या होना है इस जीवन में आपने क्या किया अगला त्रिया क्यों नहीं मिलेगी मनुष्यों नहीं मिलेगी या सोम लोक मिलेगा या सूर्य लोक मिलेगा जैसे इसके पहले पिछले प्रश्न में गति बताई थी कि अगर हम पाप कर्म ज्यादा है तो त्रीय क्यों मिलती है या स्थवर यो मिलती है पेड़ बन गए या पाप योनियाँ होंगी तो हम कीड़े मकोड़े जीव जंतु कुछ भी बन सकता अगर हम पुण्य करता होंगे तो हम सोम प्रदेश में जा सकते हैं जहाँ पर कि आनंद भोगेंगे और आनंद पूर्ण होने के बाद में वापस धरती पर आ जाएंगे लेकिन अगर हम मिश्रित फल हैं पाप पुण्य दोनों हमारे जीवन में पाप ही पाप नहीं है पुण्य भी है और पुण्य पुण्य ही नहीं पाप भी हैं तो उन परिस्थितियों में फिर से मनुष्य जन्म की संभावना होती और जब हम हृदय में प्रेम रख के इस समस्त संसार को अपना हिस्सा मान के व्यवहार करते हैं तो कि कुछ नहीं मैं ही हूँ इस संसार में हम सब एक हैं एक यूनिट हैं और इस भावना से जब हम प्रेम पूर्वक संसार में व्यवहार करते हैं तो उस परिस्थिति में सूर्यलोक के स्वा, स्वा, स्वामी बनते हैं सूर्यलोक को जीतते हैं सूर्यलोक का भागी बनते हैं तो उस सूर्यलोक के भागी बनने के लिए या कर्म फल के भागी बनने के लिए जो भी हमारा कर्म फल है उसके लिए कौन जिम्मेदार है उदान तो वो हमारा इष्टफल उदान है इसलिए हम रात भर में हमने हवन भी किया और अग्नि प्रज्ज्वलित रखी क्योंकि बिना हवन के अग्नि प्रज्ज्वलित नहीं रहती इसलिए हविष्य जरूरी है हम दिन में भोजन करते हैं वो भी हविष्य है और रात भर जो साँस लेते हैं वो भी भविष्य है और यज्ञ की अग्नियाँ हमेशा सदा हमारे शरीर में प्रज्वलित रहती है उदान जैसे अपने फिर पिछली बार बात करी थी हमारे शरीर में जो उदान है वो हमारे गौरव के रूप में रहता है हमारे चेहरे पर जो हमारा गौरव होता है या हमारे चेहरे पर जो प्रभा मंडल होता है या शरीर में जो उष्मा होती है वो उदान है तो उदान हमारे शरीर में दो रूप से होता है एक तो भौतिक रूप से होता है जो शरीर की उष्मा के रूप में होता है जब क्या ठंडा पड़ गया मतलब चला गया ख़त्म हो गया है ना और अभी गर्मी है मतलब जीता है सांस चल रही है अभी हवन जारी है इस तरह से उड़ान और दूसरा उदान होता है जो हमारे चेहरे पर प्रभा मंडल के रूप में होता है चाहे वो फिर हम बहुत बूढ़े मरियल हो गए हों लेकिन फिर भी चेहरे पर रौनक हो सकती है चेहरे पर एक प्रभा मंडल हो सकता है तेज हो सकता है वो तेज भी हमारा उदान है और ये उदान का काम हमारे जीवन के समस्त कर्मों को संग्रहित करना और उसके अनुकूल अगले जन्म से या परलोक से हमारे इस जन्म को जोड़ना इसलिए उदान जो है कड़ी है जो हमारे वर्तमान जन्म की और आने वाले जन्म की मृत्यु का कारण भी उदान है पुनर्जन्म का कारण भी उदान है और मुक्ति का कारण भी उदान है जो उदाहरण यह निर्णय करता है कि तुमने जो कुछ किया क्योंकि वो सतत तुम्हारे साथ है। चाहे कोई लेखा जोखा गलत कर दे उदान कभी लेखा जोखा गलत नहीं करता क्योंकि वो सदा आपके भीतर है सदा जागता है वो आप सोते हो तो भी वो जागता है उदान कभी सोता नहीं है इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि उदान सोया था और उस समय हमने ये पाप कर दिया उसको पता ही नहीं लगा क्योंकि वो तो सदा जागता है ये पाँचों प्राण सदा जागते हैं ऋषि कहते हैं कि जब तुम सोते हो तो ये पाँचों प्राण जागते रहते हैं और जब हम इन पाँच प्राणों को बाहर ब्रह्मांड के पांच प्राणों से तालमेल से चलाते तभी मनुष्यों का जन्म सार्थक होता है जैसे ही हम उन प्राणों में आघात पहुंचाते जैसे एक हरे भरे पेड़ को काट दिया तो हमने बाहर के एक प्राण को आघात पहुंचाया कि बाहर वायुमंडल में हमने बताया धरती में अपान है सूर्य में प्राण है अंतरिक्ष में व्यान है अंतरिक्ष में समान है वायु में व्यान है और इस सब में जो तेज है पूरे ब्रह्मांड में जो तेज है तेज से मतलब यूनिवर्सल एनर्जी या कॉस्मिक एनर्जी वो जो कॉस्मिक एनर्जी है वो ब्रह्मांड का उदान है इसलिए हमारा उदान और ब्रह्मांड का उद्यान हमारा प्राण ब्रह्मांड का प्राण हमारा अपान ब्रह्मांड का अपान ये जब आपस में तालमेल से चलते हैं तो इस, इसी को हम कहते हैं कि कंजर्वेशन कि जब हम पर्यावरण को रक्षा करने की बात करते हैं कि हम जो आसपास के पर्यावरण की रक्षा करें वायु की रक्षा करेंगे वायु के साथ पॉल्यूशन कम करेंगे धरती से पेड़ कम कटेंगे धरती की हम सही व्यवस्था रूप रक्षा करेंगे तभी ही हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा क्योंकि वो बाहर के प्राण को नुकसान करोगे तो अंदर के प्राण को नुकसान हुए बगैर नहीं रहेगा दोनों है ना आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे से जुड़े हैं इसलिए एक सोशोलॉजी का मैसेज है कि हमको अपने प्राण की तरह प्रकृति के प्राण की भी रक्षा करना जरूरी है जैसे हम कुछ भी काम गलत करते हैं तो हमारा उदान कमज़ोर पड़ता है जैसे हमने एक पाप कर्म किया सबसे छुप के गलत काम किया तो हमारे चेहरे का की रौनक धीमी पड़ जाएगी उसका तेज कमज़ोर पड़ जाएगा हमने किसी से चोरी करके कुछ खा लिया हम सोचेंगे कि हमारा पेट तो बड़ा हो गया लेकिन उदान कमज़ोर हो गया इस तरह से हम चाहे कम खाएंगे कम पहनेंगे कम ओढ़ेंगे कम सुंदर दिखेंगे लेकिन अगर हम अपने जीवन को सही राह पर चलाते हैं तो हमारा उड़ान इतना प्रबल होता है कि न केवल वो अगले जन्मों के लिए हमको सही रास्ते पर ले जाएगा लेकिन हमको इस जन्म में भी, भी हमारा मानसिक संतुलन तेज इन सबकी रक्षा करेगा हमारे प्रभा की रक्षा करेगा इस तरह से ऋषियों ने इन दस प्राणों के संतुलन से हमको अपने मनुष्य जन्म को संतुलित तरीके से जीने का मैसेज दिया कि कैसे हमने संतुलित तरीके से इस जीवन को जीना चाहिए और रात को जब हम सोते हैं तो ऋषि का ये जवाब था कि इस तरह से ये पांच प्राण जागते हैं और ये पाँच प्राण आपके शरीर की रक्षा भी करते हैं ये पांचों प्राण आपके शरीर की रक्षा करते हैं क्योंकि ये अगर ये सो गए तो मृत्यु निश्चित है ये कभी नहीं सोते ये हमेशा जागते रहते हैं अब इन पांचों प्राण का स्वामी कौन है कौन है जो इन पांचों प्राणों को संभाल के साथ में एक करके कर रखता है तब वो ऋषि कहते हैं कि पुरुष ही है जो इस पांच प्राणों का स्वामी है इन पांचों प्राणों को नियंत्रित करके कर रखता है कि प्राण अपने आप अप में जैसे पिछले प्रश्न में एक शंका जाहिर करी थी शिष्य ने कि जब ये स्वयं प्रभाव है प्राण खुद एप्सोल्यूट नहीं है खुद बना हुआ है क्यों क्योंकि पांच भागों में विभक्त होता है तो फिर इनका कारण क्या है इस प्राण का जन्म क्या आपने पिछली बार पढ़ा था उन्होंने कहा था कि ये पुरुष ही प्राण का कारण है जो चैतन्य है उसी से ये पांच प्राण बनते हैं तो वही पाँच प्राण इनका स्वामी वो पुरुष ही है तो जब वो पुरुष तक हम पहुँचते हैं पुरुष के बारे में सोचते हैं हम जानते हैं कि पुरुष क्या है तब हम जानते हैं कि वही दृष्टा है वही स्पृष्टा है वही सृष्टा है वही सुनने वाला है वही चखने वाला है वही छूने वाला है वही देखने वाला है यानी समस्त शरीर की इंद्रियाँ और प्राण उसी के लिए काम करते हैं यानी वो इस शरीर का सुप्रीम अथॉरिटी है इस शरीर की सबसे बड़ी अथॉरिटी है जो इस ब्रह्मांड के पुरुष जैसे पांच प्राण हमारे शरीर में हैं पांच प्राण ब्रह्मांड में हैं वैसे ही इस हमारे शरीर में जो पुरुष है वो ब्रह्मांडी पुरुष जिसको हम हिरण्य बोलते हैं उस हिरण्य से अभिन्न है हिरण्य गर्भ वो है जिसमें सारा संसार भूतकाल वर्तमान काल और भविष्यकाल तीनों समाए हुए हैं समस्त जीव जंतु जो अब तक हुए हैं अब हैं और आगे आएंगे वो सब उसमें समाये हुए हैं यानी तीनों काल और तीनों काल में जो संसार में थे हैं या रहेंगे वो समस्त उस में समाए हैं उसी का नाम हिरण्य गर्भ है तो जिस तरीके से हमारे मन में इंद्रियां समा जाती है और इंद्रियां प्राण में और प्राण चेतना में उसी तरीके से ये जो चेतना है वो हिरण्य गर्भ से अभिन्न है वो हमारे शरीर के अंदर हिरण्य गर्भ है क्योंकि उसके अंदर क्या समाया है हमारे भीतर हमारे जीवन के समस्त कर्म समाये हैं हम कोई रचना करेंगे आज जीवन में कहानी लिखेंगे तो उस में समाई है जैसे हिरण्य गर्भ से निकलने वाला प्राण मनुष्य जन्म लेता है हिरण गर्भ से ही धरती बनती है उसी से सूर्य बनता है उसी से चंद्रमा बनता है उसी तरीके से हमारे भीतर से या हमारे पुरुष से इस संसार की समस्त रचनात्मकता उत्पन्न होती है उसमें क्या उत्पन्न होता है हम जो कुछ करते हैं इस संसार के लिए करते हैं नए आविष्कार करते हैं वो समस्त इस संसार में हमारे पुरुष से ही होते हैं तो पुरुष ही, ही है जो इस सबका आनंद लेता है अंतिम तो प्रश्न क्या था प्रश्न में कि फिर कौन है जो निद्रा का आनंद लेता है कौन है जो सपनों का आनंद लेता है तो अंतिम रूप से इस आनंद को लेने वाला वो पुरुष ही है जब युद्ध अपने पढ़ लिया जब मन तेज से आ, आ सक आ, हो जाता है तो फिर तब शरीर सुखी हो जाता तब वो न देखता है न सुनता है है ना गहरी नींद में चला जाता है जैसे पक्षी पसेरे पर लौट आते हैं वैसे ही ये कार्य कारण संगात आत्मा में समा जाता है पृथ्वी गंध मन मंतव्य के जो तेरा जोड़े हैं वो आत्मा में समा जाते हैं जैसे कि मन का एक मंतव्य होता है बुद्धि का बुद्धिव्य होता है हमारे हाथों का कोई कर्तव्य होता है चलने का कोई हमारा गंतव्य होता है हर चीज़ का एक है उसको हम तन्मात्राएँ है बोलते हैं हमको अगर कहीं जाना है तो ये पैर अगर इंद्रिया हैं तो गंतव्य वो जगह है जहाँ ये पैर ले जाते हैं हाथ को करते हैं जो कर्तव्य है वो हाथ है हमारे जो दृष्टव्य है उसको आँखें देखते हैं जो शव्य हैं वो हमारे कान सुनते हैं जो स्पृश्य है वो हमारे हाथ छूते हैं इस तरह से जो तेरा जोड़े हैं मन का मंतव्य होता है बुद्धि का बुद्धव्य होता है तो मन बुद्धि अहंकार पाँच पांच पाँच ज्ञानेन्द्रियाएँ इन सबके एक एक तन्मात्रा होते है और समस्त तन्मात्राएं आत्मा में विलीन हो जाती जब हम सोते हैं उस समय समस्त, समस्त तन्मात्राएं वैसे विलीन हो जाती हैं जैसे कि सब पक्षी आके अपने अपने बसेरे में छिप गए अपने अपने दड़वे में चले गए यही दृष्टा स्पृष्टा करता विज्ञात्मा पुरुष है अब जिसमें जो समा जाते हैं सब मन सहित वही इस संसार का करता धरता स्प्रष्टा वही पुरुष कहलाता है कि वो पुरुष हम हैं और बाहर ब्रह्मांडीय पुरुष है, है। हिरण्यगर्भ है और वही हमारे भीतर है इसलिए कहावत है पुरानी गुरुदेव कहते थे कि यद पिंड है तत ब्रह्मांड है जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है अभी अपने देखो पाँच प्राण शरीर में पांच है प्राण बाहर ना यह हमारे घर में हमारे भीतर एक चेतना है तो विश्व चेतना है जो हमको सब कुछ हिलता डुलता चलता फिरता दिखता है हमारे भीतर उदान है हमारे चेहरे का गौरव है ऐसे हमारे हम किसी गांव में जाते हैं इस गांव का गौरव बहुत अच्छा है हम कहीं जाते कहते कि यहाँ पर कितना मौसम बहुत अच्छा है ये सब वहाँ का उदान है जो प्रबल है जो हमको वहाँ की नैसर्गिक सौंदर्य से परिचित करता है कहीं पर जाएँगे कहीं पर उत्पात हो रहा है कहीं पर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो वहाँ का उदान कमज़ोर हो गया इस तरह ब्रह्मांडी उदाहरण होता है इसी तरह ब्रह्मांडी प्राण होता है इसी हमारे भीतर की तरफ पुरुष है इस तरह ब्रह्मांडी पुरुष है।, है जो हमारे भीतर जो पुरुष है वो मनुष्य जनन के समस्त कर्तव्य करता है वो कविता भी लिखता है कहानी भी लिखता है संसार को रहने लायक स्थान भी बनाता है वही धर्म की रचना करता है वही धर्म की पालन करता है वही धर्म का पालन करवाता भी है और वही आगे चल के अध्यात्म का आधार रखता है वही आध्यात्मिक और चलता है और वही फिर अपने जहाँ से चला हूँ वहाँ पर जाने की राह खोजता है इसी तरीके से जिस तरीके से कि हिरणगर्भ है तो हिरणगर्भ भी इस ब्रह्मांड का गर्भ है ऐसे ही हमारे भीतर भी इस संसार का गर्भ है क्योंकि हम जो करते हैं उससे हमारा संसार बनता है सीधी बात है बिल्कुल करस्पोंडिंग है कि हमारे शरीर में हम जो है उसी से हम तो रचनात्मकता करते हैं और ये स्वतंत्रता है हम मन को काबू में रख सकते हमको क्या करना है क्या नहीं करना है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है क्या करना है क्या नहीं करना है क्या छूना क्या नहीं छूना क्या देखना क्या नहीं देखना क्या सुनना क्या नहीं सुनना इनके ऊपर हमारी एक स्वतंत्रता शक्ति काम करती हम फ्री हैं ये सोचने के लिए कि हम क्या करें और क्या नहीं करें यही हमारा पुरुष है जिस पुरुष को जान के हम मुक्त हो जाते हैं तो इसलिए वो अंत में वो कहते हैं कि हे है सौम्य जिस अक्षर ब्रह्म में सभी देव विज्ञात्मा प्राण एवं भूत सम्यक रूप से स्थित होते हैं उसे जानने वाला वह सर्वज्ञ सभी में प्रवेश कर जाता है यानी जो उसको जानता है वो यूनिवर्सल हो जाता है सारे ब्रह्मांड में फैल जाता है सार्व ब्रह्मांड से एक हो जाता है उसकी फिर अपनी इंडिविजुअलिटी और यूनिवर्सलिटी में कोई फर्क नहीं रह जाता उसकी वैक्तिकता और संसार में अभेद हो जाता इस तरह से बड़े सुंदर तरीके से उन्होंने इस चौथे प्रश्न का जवाब दिया ने चौथा प्रश्न क्या था कि स्वप्न कौन देखता है सुखी कौन होता है सब किसमें स्थित है कौन कौन इंद्रियां सोती है कौन कौन इंद्रियां जागती हैं इसका विस्तार से उन्होंने पिप्पलाद कृषि ने जवाब दिया तो इस जवाब के बाद में वो कहते हैं कि जो इसको जानता है वो इस सर्वज्ञ हो जाता है सब में प्रवेश कर जाता है इसका मतलब क्या होता है कि वो मुक्त हो जाता है उसका लिब्रेशन हो जाता है साल्वेशन हो जाता है उसी बात को उन्होंने इस तरीके से तो ये समझो हम हमारा शरीर यज्ञशाला है अंदर सतत यज्ञ चलता है ये पांच प्राण हैं जिनमें मन हमारा यजमान है जो हमारा समान है वो दृविज है और इसमें प्राण उदान और व्यान ये तीन अग्नियाँ हैं जिसमें हम होता है और हमारा जो श्वास उत्साह से जो जो श्वास चलता वो है वो आहुतियाँ हैं और उदान इस यज्ञ का इष्टफल है इस तरह से उन्होंने पूरे अपने शरीर की गतिविधि और इसमें कौन जागता है कौन सोता है उसमें प्राण की क्या स्थिति है ब्रह्मांड में प्राण क्या है ब्रह्मांडी पुरुष क्या है मनुष्य क्या है इसका विस्तार से विवेचन तो आज हमारे चौथे प्रश्न का करीब करीब समाप्त हो गया थोड़ा सा इसको आगे लेके के फिर अपने पाँचवें प्रश्न पर चलेंगे क्योंकि जैसे जैसे उत्तर उत्तर पाँचवें छठे प्रश्न में ब्रह्म विद्या परमेश्वर को पाना या हमको परमेश्वर से विलीन होना उस ब्रह्म विद्या की योग्यता को उच्च उत्तर उत्तर और बढ़ाते तो क्योंकि शुरुआत हमने संसार से करी थी बढ़ते बढ़ते ब्रह्म विद्या की ओर प्रश्न जाते